शिव पुराण रुद्र सहिता महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सतीसात भी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारम्बार भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा पार्वती बोली नाथ आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण शगुण हो जाते हैं शंभो प्रभो आपको प्रयत्नपूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए शंकर आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें महेश्वर मैं सदा आपकी भक्ता हूं अतः अच्छा मुझ पर कृपा कीजिए नाथ सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूं। आप परब्रह्म परमात्मा है निर्गुण हैं प्रकृति से परे हैं निर्विकार निरीह एवं स्वतंत्र परमेश्वर हैं तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहां सगुण भी हो जाते हैं स्वात्मा राम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं महादेव महेश्वर मैं सब प्रकार से आपको जानती हूं, सर्वज्ञ अब बहुत कहने से क्या लाभ मुझ पर दया कीजिए नाथ महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने श्रेयस का विस्तार कीजिए जिसे गा गाकर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर गिरजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वे चुपचाप हो गई उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोकलीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे तदनंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर ध्यान हो कैलाश को चले गए उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया वे भैरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे नारद उस समय वहां मंग, महान मंगल होने लगा सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ